श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद इस प्रकार दीर्घकाल तक दक्षता पूर्वक वेदांत प्रचार का कार्य चलाने के बाद कर्म क्लांत अभेदानंद जी स्वदेश लौटने को इच्छुक हुए इसलिए 1919 सौ ईस्वी के प्रारंभ से ही वे अमेरिका के कार्य को समेटने लगे नवंबर में आश्रम की बिक्री का बयाना हो गया तथा 15 दिसंबर को वे न्यूयॉर्क चले आए वहाँ से वे शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को पहुँचे इस नगर में पूरे एक वर्ष तक रहकर वेदांत प्रचार का आंदोलन चलाने के पश्चात 21 दिसंबर 1920 ईस्वी को उन्होंने लॉस एंजल्स की यात्रा की 19 जून 1921 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ पर नियमित रूप से प्रचार कार्य चलाया इसके बाद 27 जुलाई को वे सैन फ्रांसिस्को होते हुए अंतिम बार भारत यात्रा के लिए चल दिए मार्ग में होनोलुलू में 11 से 21 अगस्त तक पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर फिर वे जापान हांगकांग आदि देखते हुए सिंगापुर पहुँचे सिंगापुर क्वालामपुर और रंगून में उनका अभिनंदन हुआ और उन स्थानों में व्याख्यान आदि देते हुए उन्होंने 10 नवंबर को कलकत्ते में पदार्पण किया बेलुर मठ में उनके निवास काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में उनका अभिनंदन किया आगामी वर्ष के प्रारंभ में वे व्याख्यान देने को जमशेदपुर गए और 13 फरवरी को उन्होंने स्वामी शिवानंद के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की कुछ दिनों के बाद ही वे बेलूरमठ लौटे और स्वामी ब्रह्मानंद जी की महासमाधि तक वहीं रहे इसके उपरान्त वे शिला होते हुए कामाख्या दर्शन को गए अमेरिका से हाल ही में लौटे यशस्वी श्री राम कृष्ण शिष्य स्वामी अभेदानंद जी जहाँ कहीं भी जाते वहीं उत्साह का संचार होता और उन्हें व्याख्यान तथा उपदेश आदि के द्वारा लोगों की आध्यात्मिक शुझा को शांत करना पड़ता शिलॉन्ग और गौहाटी में भी उन्हें ऐसा ही हुआ शिलॉन्ग से लौटते ही वे तिब्बत की यात्रा पर चल दिए मार्ग में काशी लाहौर तथा रावलपिंडी होते हुए वे श्रीनगर पहुँचे और वहाँ से चलकर लगभग दो मास बाद हेमिस गुफा में पहुँचे वहाँ से श्रीनगर लौटने में उन्हें एक महीना लग गया तदनंतर तक्षशिला और पेशावर होते हुए वे ऋषिकेश आए इस पुण्य स्मृतियों से भरे पावन क्षेत्र के दर्शन करने के पश्चात कनखल होते हुए कलकत्ता लौट आए इसी प्रकार से अनुकूल अमेरिकी नगरों में दीर्घकाल तक वेदांत आंदोलन में निरत रहने के फलस्वरूप उद्यमी प्रचारक अभेदानंद को नगा की महानगरी से दूर दीर्घकाल के अभ्यस्त जीवन के प्रतिकूल और प्रचार के लिए उपयोगी सुविधाओं से रहित इस छोटे से बेलूर ग्राम में पड़े रहना अपने जीवन को पंगु बनाना है इसके अतिरिक्त विपुल ग्रंथ राशि तथा अनेकविध सामग्रियों के साथ मठ के इस छोटे से भवन में निवास करना भी कठिन था अतः अच्छा आवश्यकता समझकर उन्होंने कलकत्ते में एक वेदांत केंद्र की स्थापना करने का निश्चय किया इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 20 फरवरी उन्नीस सौ ईस्वी को उन्होंने 45 बी मछुआ बाजार के किराए के मकान में अपने परिकल्पित केंद्र का शुभारम्भ किया इस मकान में ढाई महीने रहते हुए उन्होंने अपने दीर्घकालीन रीति के अनुसार व्याख्यान, वार्तालाप सचा तथा मंत्र दीक्षा आदि के द्वारा वेदांत आंदोलन चलाया बाद में एक मई में एक मई से वे वेरा इडन हॉस्पिटल रोड के मकान में चले आए यहाँ पर त्यागी शिष्यों का आगमन होने लगा और यहीं पर वेदांत समिति की वास्तविक नींव पड़ी 1924 सौ ईस्वी में वे दार्जिलिंग गए तथा वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना के लिए रूबी कॉलेज नामक दो मकानों से युक्त एक भूखंड खरीदा खरीदा फिर मकान में आवश्यक परिवर्तन आदि के उपरांत 1925 सौ ईस्वी के कार्तिक मास में वहां रामकृष्ण वेदांत आश्रम की स्थापना हुई इधर कलकत्ते की वेदांत समिति के कार्य में भी विस्तार हो रहा था इसलिए बृहत्तर भवन होना आवश्यक था अतः स्वामी अभेदानंद सबको साथ लेकर चालीस नंबर बीडन स्ट्रीट में चले आए इस बीच भारतीय जनजीवन के साथ पुनः निकट संपर्क साधने के फलस्वरूप जनसाधारण की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें और भी अधिक जानकारी हो गई तथा इसके उनकी कार्य पद्धति में कुछ परिवर्तन हुआ उन्होंने ठहराया कि इस देश में समिति के कार्यकर्ताओं को वेदांत प्रचार के साथ ही शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में भी स्वयं को लगाना होगा इस प्रकार दार्जिलिंग तथा कलकत्ते के ये दो केंद्र यथा साध्य समाज कल्याण के कार्य में भी लग गए वास्तव में इस समिति का रामकृष्ण मिशन के साथ केवल भावगत ऐक्य ही नहीं बल्कि कार्यगत सहयोग भी चलता रहा स्वामी शिवानंद तथा शारदानंद आदि वरिष्ठ सन्यासीगण समिति में आते जाते रहते तथा अभेदानंद जी का भी प्रायशः बेलोर मठ में आगमन होता इन सबके द्वारा भी यह संयोग सूत्र दृढ़तर होता रहा 1926 ईस्वी मार्च में इस सौहार्द की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में वेदांत समिति के तत्वावधान में एक साधु सम्मेलन हुआ इस अवसर पर स्वामी शिवानंद आदि बेलोर मठ के साधुओं ने तथा कलकत्ते के अन्यान्य मठों से सभी साधु संन्यासियों ने वहां आकर भोजन किया परंतु इस प्रकार के विविध प्रयासों के उपरांत भी धीरे धीरे वेदांत समिति रामकृष्ण मठ तथा मिशन से पूर्णतया अलग हो गई अंत में केवल स्वामी अभेदानंद के साथ ही रामकृष्ण मठ एवं मिशन का व्यक्तिगत संबंध बना रहा